पूर्णपूर्ण पुरा पूर्णग्य पूर्वश पूर्णिष्य ओ सना गीता श्रीमद्भगवीता अध्याय तीन श्लोक तक तृतीय श्लोक तक उस विचार हो गया था जिसमें प्रथम श्लोक पर पूछा अर्जुन ने पूछा यह शास्त्र विद्या यजंते श्रद्धाता देशांग निष्ठा पुकार कृष्ण सत्म हो रस्तों कहा था जो शास्त्र के विधान को जानते नहीं आए जानकर के त्यागने वाले को तो पहले कह दिया था वो काम बोला था न स सिद्धि न बाप नौती न शुभम नाम उदरण के लिए ऐसा था शास्त्र पठित है किंतु तो आचरण नहीं करते उनके लिए ऐसा कहा था कि तो शास्त्र जानते नहीं है ये शास्त्र में तो कोई स्त्र श्रद्धा पूर्व पूजा कर रहे हैं किसकी पूजा कर रहे हैं पता नहीं पूजा कर रहे हैं तीन तरह की पूजा होती है या। अभी विशेषण नहीं लगाया केवल पर पूजा करते हैं तेसा निष्ठा तो का कृष्ण हे भगवान उनकी निष्ठा श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है उनकी स्थिति की सत्व माहौ रजस्तम सात्विक बोलेंगे सत्व में निष्ठा है रज में निष्ठा है तम में निष्ठा है कृष्ण निष्ठा है पूछा भगवान उत्तर दिया भाई तीन प्रकार की श्रद्धा होती है त्रिविदा भगवती श्रद्धा तयी नाम स्वभाव जा ये प्राणियों के पास मनुष्यों के पास में तीन प्रकार की श्रद्धा होती है क्यों स्वभाव बोला पूर्व जन्म के कर्म का जो संस्कार के आधार पर इस जन्म में निष्ठा हो जाती है शुरू उसमें निष्ठा होती तो है पूर्वजन पूर्वकृत कर्म के आधार पर है तो त्रिविधा तीन प्रकार की श्रद्धा भवती श्रद्धा की देही नाम सा स्वभाव स्वभाव पूर्व कर्म पूर्व कृत कर्म का संस्कार से जन्य जो श्रद्धा तीन प्रकार की होती बोला कौन है तो सात्विकी राजी तामसी चाहिए तो एक सात्विकी श्रद्धा होती है एक राजसी होती है और एक तामसी होती है पूर्व जन्म का संस्कार क्या था निवित्त कारण के कर्म का संस्कार अब यहां श्रद्धा होने के लिए फिर उपादान कारण के बारे में तो निवित एक संस्कार उपादान कार्य क्या है सत्वानुरूपा सर्वश्य श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धापयोग पुरुषो योग से कहा है सत्व मैंने होता अंतकरण अंतकरण के अनुरूपी श्रद्धा होती है अंतकरण मैंने केवल अंतकरण नहीं पूर्व कर्म के संस्कार विशिष्ट अंतकरण पूर्वकृत जो कर्म होगा पूर्व जन्म जन्मांतर में किए हुआ कर्म का कर विशिष्ट जन्तर्ण होगा उसी का अनुरूप ही श्रद्धा तीन प्रकार की अंतर विशिष्ट होती है श्रद्धा भारत भारतमोक्ष अर्जुन श्रद्धा तभी होती है किंतु कोई भी अश्रद्धालु कोई भी नहीं कोई सदुगुण में श्रद्धा रखता है कोई रजुगुण में रखता है कोई तमगुण में तीनों तो है कहीं ना कहीं श्रद्धा ही रखते हैं लोग पुरुष यह पुरुष श्रद्धा प्राय है श्रद्धा इतना ही है सतुगुण श्रद्धा रहता हो तमोध रहता हो रजुगुण पूर्व प्रत्येक प्राचुर्त्म है श्रद्धा प्राचुर्य तीन ही प्रकार की श्रद्धा होती है सतुगुण श्रद्धा रजुगुण श्रद्धा तमुगुणी श्रद्धा पुरुष मनुष्य श्रद्धा से है भाषा यह श्रद्धा यश्योश्रद्धा जिसकी होगी उसको यह श्रद्धा बोला जाए जिस्की जिस्की जो श्रद्धा जिसकी होगी जिसके बाद जो श्रद्धा होगी सातुगुणी श्रद्धा रजुगुणी सातिकी राजसी तामसी श्रद्धा सायव वही श्रद्धा वाला वो होता है जो श्रद्धा जिसकी होगी वही श्रद्धा वाला वो होगा ऐसा बता श्रद्धा के बिना कोई होता नहीं तीन ही प्रकार के श्रद्धा रखने वाले होते हैं कोई सतुगुणी सात्विक श्रद्धा कोई राज कोई ताम आगे गएगा तथापि कथम सत्वाधिता से पुरुषा किसम करके पूछा गया था शास्त्र विधि से कहा जनते श्रद्धा ने दे था प्रश्न निष्ठा तो क्या उनकी निश्चा क्या है पूछा या उत्तर दिया क्या तीन प्रकार की श्रद्धा होती है पूर्वजन कर्म के संस्कार बल पर और अंतगर के अनुरूप श्रद्धा होगी पूर्व कृत कर्म के संस्कार विशिष्ट अंतरण के अनुरूप श्रद्धा होती है सबकी ऐसा कहा तो उत्तर सही नहीं हुआ ना हमने जो पूछा क्या है ये कहते हैं तथा कथम सत्वाधि से पुरुष क्या फिर जो पूर्वोक्त तो पुरुष है तो सत्वाधि रूप विशिष्ट जो श्रद्धा होंगे मनुष्य होंगे उनमें कैसे श्रद्धा को जाने जाए कौन सी श्रद्धा किसमें होगी तीन प्रकार की श्रद्धा बोल दिया अंतग्रहण के अनुरूप श्रद्धा होती है बोला तो वो तीन में से कौन सी श्रद्धा किसमें है कैसे पता लगे सतु ये व्यक्ति सतुगुणी श्रद्धा वाला है रजुगुणी श्रद्धा वाला तमुगुणी कैसे पानी पड़े ये प्रश्न है तथा ठीक है तीन प्रकार की श्रद्धा है अंतकरण का अनुरूप श्रद्धा होती है समझ गए किंतु फिर भी तथा प्रथम सत्वाधिष्ठा यथोक्ता से पुरुष श्रद्धा तो जो मनुष्य उसका सत्वाधि जो सत्व रज तमनिष्ठ श्रद्धा है प्रथम ज्ञात में श्या कैसे जाना जा सकता उसका कैसे जाना जाए ये प्रश्न उठा तो कहते तटस्थ कहा तथस्थ हो तो जो, जो, जो इससे क्या करो ऐसा है अंतकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है और पूर्व कर्मकृत संस्कार जो होगा उसके पल पर संस्कार होता है थ्भर्ण थ्भर्ण। वह संस्कार दूसरे अंतगर वहीं पर श्रद्धा हो श्रद्धा होती है अंतकरण में श्रद्धा अंतर्गढ़ के कार्य तो एक ततस्थ उसके आगे कार्य लेंगे रा देवादि पूजा या सत्वाधि में याद कार्यलिंग का अनुमान होता है कार्य को देखकर के कारण का ज्ञान होता है तो कार्य हेतु है जिसका कार्यलिंग बने हेतु कार्यलिंग देवादि पूजा कौन से कार्य लेना देवादि पूजा किसकी पूजा कर रहा हो अभी शुरू में वर्तमान जीवन में देवताओं की पूजा कर रहा है राक्षस की पूजा कर रहा है भूत प्रेत आदि की पूजा कर रहा है तो वो देख करके यह चातुकी श्रद्धा वाला है यह तामसी वाला है राजस्व दल जाना जाता है उसके कार्य को देखकर उसके कार्य को देख करके वो श्रद्धा पहचान जाती है कौन से श्रद्धा वाला व्यक्ति कहते हैं ततश क्यों तो तत्व ने अंतकाल के अनुरूपी अं। श्रद्धा होती है यह कहा हुआ है का। कार्य लिंगेर देवादी पूजे या देवादि की जो पूजा है देवा आदि श्रद्धा राक्षस आदि भूत प्रत आदि जो की पूजा के माध्यम से यह कार्य है उसका सत्वादिष्ठा में यार सत्वादित व्यक्ति सत्व में निष्ठा रखने वाला है रज में निष्ठा रखने वाला है तम में निष्ठा रखने वाला है ऐसा जानने चाहिए कार्यलिंग और मानवीय है। धूम देखने से अग्नि का ज्ञान होता है दूर देश में अग्नि है पहचान जाता है वहां कार्यलिंग बना हुआ येतु बना हुआ है इसी प्रकार यहां भी वो किसकी पूजा कर रहा हो व्यक्ति वर्तमान जीवन में इसको देखते हो उसमें इसके निष्ठा है यह जाना जाता है तेसरा कृष्ण सत्तो महावस्तम का यदि देवतादी की पूजा करता है सत्व में निष्ठा है इसकी समझ रहा यदि अक्षराक्षस आदि की पूजा कर रहा हो तो समझना तांत्रिक बना हुआ हो उसमें तो समझ रहा रजगुण में निष्ठा है भूत आदि की कर रहा हो समझ लो गुण में निष्ठा है है गहन अवतार हुआ श्लोक है घोरम अशास्त्र घोरं तप्य तपो यजंते सान्यक्षाशिराजसा भूतक यजंतेम सा सात्विका देवान यक्ष प्रेतान भूतगा यजंते तामसा जना सात्विका जो सात्विक श्रद्धा वाले लोग होंगे देवान यजंते देवताओं की पूजा करते हैं वर्तमान देवताओं की पूजा करते हैं सम्राज्य सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति है समझना उनकी निष्ठा सात्विक श्रद्धा में है यक्ष रक्षांशी ये जानते राक्षस है यह जानते क्रिया यक्ष है राक्षस है तो वेद को यक्ष बोला जाता है धन के लिए करना है रजोगुण ही होंगे वो राक्षस र... अथवा राजकृष्ण की पूजा करते हो वो रजोगुण में निष्ठा रखने वाले समय राजसहा राजश्लोक रजोगुण वाले को राजस बोला जाता है त्रेता भूतक अन्य अन्य दो छोड़कर के बाकी कौन है तमगुण वाले तमोगढ़ में निष्ठा रखने वाले प्रेतान भूत रखना चाह प्रेत भूत समुदाय हो उनकी पूजा करते हैं ये जनते तामस आ जो तामस तामसी श्रद्धा वाले हैं तामस ये लोग ऐसा काम करते हैं तो ये इन कार्यों को देख करके पता लगता है सात्विक निष्ठे श्रद्धा निष्ठा है ये राजधा निष्ठा है ये तामस श्रद्धा निष्ठा है ऐसा पता लग जाता है, जा। है इसकी ये जनते मानी पूजा थी पूजा करते हैं सात पूजा सत्व निष्ठा देवान जो तत्व में निष्ठा रख सत्गुण में निष्ठा रखने वाले लोग देवताओं की पूजा करते इसको देख करके ये सत्वों में निष्ठा रखता है व्यक्ति समझना चाहिए उसके कार्य से समझ रहा है यक्ष रक्षाओं से राजसा बोला मान जो तो राज रजोगुण में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं ये लोग यक्ष अथवा राक्षस की पूजा करते आदि के लिए या रजुगुणी होते वो हो लोग तो की पूजा करते हैं प्रेतान भूतगण से कहा प्रेत और भूतगण में क्यों सप्त तो पात्र का आदि नहीं भूतगण होते हैं सप्तिक तो आदि जो बोलते हैं इनके इत्यादि प्रेत है भूत तो हैं सप्त पात्र आदि हैं क्या अन्य ये जनते जना अन्य मानी जो तामस लोग हैं तामसी श्रद्धा वाले लोग हैं मानी पूर्वकृत कर्म के आधार के संस्कार पर आज की स्थिति ऐसी होती उनकी अपने अंतगरण के आधार पर ही चलता है व्यक्ति तो अंतगर पूर्व कर्म के आधार से के संस्कार से युक्त है उसी ढंग तो, से होता है ठीक है अधिकृत से पुरुष से अधिकारी तत्त सात्विक गुण में अधिकारी जो होगा अधिकृत से पुरुष से श्रद्धा प्रधान श्रद्धा ही प्रधान है वर्तमान जो अधिकारी बनाव कर्म करने के लिए देवता की पूजा आदि करने के लिए और श्रद्धा ही प्रधान है श्रद्धा हो जाती है उसकी उसमें इसलिए पूजा करता है कोई देवता आदि की पूजा करता है की कोई यही पर समझा जाता है कि शतोगुण में निष्ठा वाला है रजोगुण में निष्ठा वाला है तमगुण निष्ठा ये समझा जाता है ये जानते दे पिता देवा बोले देवता बने कौन बसु आदय जो बसु आई है ना अष्ट बसु आदि देवता भी आते हैं इंद्र आदि भी हैं यक्ष कौन कुबेरा रहे कुबेर आदि अक्षय आते हैं और रक्षांशी मैंने नैरत्या आदय माने नैतिक भी बोलते हैं राक्षसों का नाम भी है नैत्यादय स्वधर्मा प्रचिता विप्रादयो दे देह पातात् ऊर्धम भाई देह मात्रा पन्ना प्रेता आकर प्रेत किसको बोलते हैं प्रेत रक्षांशी प्रेत भूतकणाचार्य जनते तामस आजाना बोला तामस तामस लोग कैसे होते हैं तो प्रेत माने क्या है स्वधर्माद प्रच्युता विपरा देह ब्राह्मणादि वर्ग अपने धर्म से चच्युत हो जाते हैं पर धर्म का आलंबन करके बैठे हैं जो अपना धर्म का त्याग करके बैठे हैं विपरा दे ब्राह्मणादि जो है, है।, है।, है। स्वधर्मा प्रच्युता अपने धर्म से प्रच्युत है ऐसे लोग देहपातम को शरीरपात के पश्चात मृत्यु के पश्चात वायुदेह में अपना प्रेता वायुदेह को प्राप्त होने प्रेत करते हैं अपने धर्म से प्रच्युत हुआ जो मनुष्य होगा शरीर पा अनंतर देखो प्राप्त होंगे वायु रूपी शारीर मिलेगा लगा उनको वायु प्रधान शरीर होगा ऐसा शरीर अदृश्य रूप में रहेगा इसे को प्रेत कहा जाता है ये कहा ये बच्च यथा यथम आराध्य सात्विक प्रकरा देवादय सात्विकराजतामसान प्रका प्रक्रा, प्रय्छंती सामर्थ्य आदा करते कहते हैं फिर उनको फल भी वही देंगे अपने ढंग से अनुसार जिंद जिंदगी वह श्रद्धा रख करके पूजा आदि कर रहा है ये कहते हैं ये व्यस्त इन देवताओं के द्वारा है देवता हैं मान भूत प्रेतादी हैं अथवा यक्षरक्षा राक्ष आदि जिसकी पूजा जो कर रहा होगा ये यथाथम आराध्य आराध्य देवादय दे जैसे जैसे कहा उस प्रकार से आराध्य देवतादी होंगे देवता हो चाहे यक्षरक्ष राक्षस हो चाहे भूत प्रेतादी हो जिसके आराधना जो कर रहा होगा इनके द्वारा ही सात्विक राजस तामसान तीन प्रकार की पूजा है उनके सात्विक है राजस है तामस है अपने विस्तृा के आधार पर प्रकामान उसके द्वारा होने वाले जो स्वेच्छापूर्वक जो पूजा कर रहे हैं अपने विश्व आराध्य की पूजा कर रहे जो लोग कोई देवताओं की पूजा कर रहा है कोई एक रक्षा की कर रहा है कोई भूत प्रेत आदि की कर रहा है प्रकामान मैंने इच्छापूर्वक है स्वेच्छापूर्वक तो पूजा कर रहे हैं अपने इच्छा के आधार पर जो पूजा कर रहे हैं पूजा आदि करने वाले प्रतिशं थी ये व्यस्त इन्हीं के द्वारा फल दिया जाता है इन लोगों को फल द्वारा जो पूजित हुए हैं चाहे इंदिरादि देव हो चाहे इक्सरक्ष राक्षस आदि हो चाहे भूत प्रद इनके द्वारा फल दिया जाता है इनसे इन फल होता है इनको अपने फल वो के द्वारा अपने फल देवता लोग देते हैं लो इसको जिसकी पूजा कर रहा है देवता उसकी फल देगा इत्यादि सामर्थ्या सामर्थ्य मान शब्द शक्ति के माध्यम से जाना जाता है इनके लिए फल यद्य मानी जो पूजा पूजक करने जो पूजा करने वाले जितने लोग हैं इनके लिए फल कौन देंगे यही तो जिन जिनकी आप पूजा कर रहे थे वही फल देते हैं ठीक आगे कहते हैं नानु सत्वाधिका शास्त्र के अंत है सत्व आदि में निष्ठा जो तय करके कहा गया जो है ना यह जनते सात्विका जो कार्यलिंग का अनुमान के शास्त्र के द्वारा जाना जाता है शास्त्र से पता लग जाएगा कि यह सतुगुण है रजगुण तम है तमगुण है शास्त्र प्रमाण से जान जाएगा फिर अनुमान से क्या लेना है कार्यलिंगक का अनुमान क्यों लेना व्यर्थ है शास्त्र से जाना जाता है यह शंका है कुरुवार की नानो सत्वादि निष्ठा सत्व आदि गुण में निष्ठा रखने वाले ने शास्त्री थे वो लोग शास्त्र के द्वारा जाने जा सकते हैं ये सत्ता करने वाला है जो गुण में तम में कृतम कार्य लेखक का अनुमान है ना फिर कार्य हेतु बनाए जिसको ये जनते सात्विका देवाना आदि को हेतु बनाया हुआ है उसके द्वारा उसका पहचान होता है शास्त्र से जान दे कार्य लेखक अनुमान की आवश्यकता क्या है कार्य जिसमें हेतु है जैसे अनुमान अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं ये जनते देवाना आदि कार्य को देख करके उन व्यक्तियों को परिचय प्राप्त करना शास्त्र से जाना जाएगा ये पूर्व आदि कह रहा है सत्यवादी निष्ठा सत्यवादि में जो निष्ठा है ना एक श्रद्धा है है। शास्त्र ले जाते सत्यंद शास्त्र के द्वारा जाने जा सकते हो यह सतुगुण में निष्ठा वाला है तमुगुण में है कृतम कार्यलिंग अनुमान है ना क्या लेना है व्यर्थ है जो अनुमान आप बताए पूर्व श्लोक में ये सात का देवाना जी व्यर्थ तत् उसके उत्तर में कहते हैं नहीं अगर शास्त्र के द्वारा जानना हो ना शास्त्र से तो बड़े मुश्किल से अनेकों में एक व्यक्ति सत्वादि में निष्ठा रखने वाला होगा नहीं तो भोगाशक्ति प्रधान है राक्षस भूत प्रेत आदि में चला जाएगा राक्षस चला जाएगा सत्पुर में निष्ठा रखने वाले की कमी होगी यदि कार्य अनुमान देता है अनुमान सबको मान्य है सभी मानते हैं शास्त्र को सब मानते नहीं है ऐसी है शास्त्र मानने वाले लोग समाज में शास्त्र को मानने वाले बहुत कम हैं। और अनुमान को सब मानता है पर्वत तो जब धूम देखेगा तो अभी सब सब यह सबको सब मानेगा यह तर्क है ना युक्ति है युक्ति को सब मानता है तो क्रो युक्ति सही सिद्ध है तो शास्त्र से क्या जाता है तो पूर्वाजा सिद्धांत कह शास्त्र के बिना नहीं चलेगा नहीं तो अनुमान माध्यम से तो कहां कहां पहुंच जाएंगे तो कहना है ये कहा नुसवादि निष्ठा शास्त्र या तो सत्य सत सक्य थतगुण रजोड़ तबोड़ आदि की जो निष्ठा है जिनकी वह तो शास्त्र से जाने जा सकते हैं सब कृतम कार्य अनुमान है ना और व्यर्थ है जो कार्यलेखक अनुमान दिया आपने पूर्व स्लोप में एजनते सात्विका आदि कहा व्यर्थ है वो ये ऐसा पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत रहा उत्तर रूप में भगवान स्वयं कहेंगे एवं कार्यभाष्य कहा एवं कार्य निराता सत्वाधिष्ठा सत्वाधि पर कार्य के द्वारा निर्णित किया गया है पूर्व श्लोक में शत्रु में कहा कार्य के द्वारा निर्णय हुआ है यजन ते सात आदे वहां द्वितिया शास्त्रविद उत्सर्गे तत्र शास्त्र के शास्त्रविद को त्यागने पर यहां क्या आपत्ति आएगी पूर्व में अनुमान शेष किया गया है यदि शास्त्र को त्याग करके अनुमान के भरोसा रहेंगे तो क्या स्थिति आ जाएगी समाज भाई? शास्त्र विधि उत्सर्ग एक शास्त्र विधान को त्यागे पर तक कश्चिद देवा, सहस्रेशु देवादि पूजा तत्पर सत्प्रेष्ठो भवती हजारों में से कोई एक व्यक्ति देवादि की पूजा पर निकलेगा शास्त्र से तो ही मानेगा सब शास्त्र को मानने वाला समाज नहीं आज स्थिति ऐसी है विषय कोई तो बहुलता है विषय लोलता है तो शास्त्र को लेकर के चलते हैं तो सहस्रेशु हजारों में से सही कड़ों में हजारों कश्य देव सहस्र से देवादी पूजा तत्पर कोई एक कोई व्यक्ति निकलेगा देवादी पूजा में तत्पर व्यक्ति कोई एक होगा शास्त्र के द्वारा निर्णय लेके कहा नहीं जाने पा तत्पर है सब तो निष्ठा भवती कोई सदगुण में निष्ठा रखने वाला कोई हजारों पर असंख्यों में कोई एकाध व्यक्ति निकलेगा शास्त्र में विश्वास करके चलने वाला यानी केवल अनुमान से चलेगे शास्त्र को नहीं लेंगे तो स्थिति आएगी बाहुल्य ना तो रजोगुण निष्ठा तमो निष्ठा से प्राण में होते बाहुल्य से क्या दिखा बहुलता से क्या दिखा जाता है रजोगुण में निष्ठा रखने वाले तमुगुण में निष्ठा देखे जाते हैं शास्त्र को त्याग देंगे शास्त्र छोड़ के अनुमान से चले लगे वैसी स्थिति आ जाएगी हजारों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति शास्त्र में तक कहा वो अभी सब तत्पर सब रजुगुण निष्ठा तमगुण से हो जाएंगे मैंने अनुमान भी देना होगा करने चाहते हैं मैंने शास्त्र भी देना होगा शास्त्र से भी होना चाहिए अनुमान से भी सिद्ध हो और शास्त्र भी सिद्ध हो केवल अनुमान मात्र से काम नहीं चलेगा ठीक है शास्त्र मात्र सिद्ध हो शास्त्रवाद सब मानते ही नहीं है समाज में बहुत कम लोग हैं मानने वाले इसलिए अनुमान का भी आवश्यकता है अनुमान को तो सब मानता है नदी में जब बाढ़ देखेगा तो अनुमान करेगा क्या ऊपर बारिश हो गई सब मानते इस बात को अनुमान को सब मानते हैं अनुमान के बिना कोई चलता नहीं तर्क है तर्क सबके लिए आस्तिक नास्तिक सबको चाहिए और शास्त्र हमारा शास्त्र अलग नास्तिकों के शास्त्र अलग सब मानते हैं इसलिए अस्त्र से सिद्ध मानेंगे के केवल अनुमान नहीं देंगे तो परिस्थिति आ जाएगी परिस्थिति आ जाएगी हजारों करोड़ों में कोई एकाद व्यक्ति निकलेगा जो सतुगुण में निष्ठा रखने वाला शास्त्र के विधान को बांट चलने वाला बाकी सब के सब नाश्ते निकल जाएंगे रजुगुण तमुगुण में निष्ठा रखने वाले उनकी प्राबल्य बहुत बोलता है हो जाती है इसलिए कार्य कार्यलेखक अनुमान की भी जरूरत है उन लोगों को समझाने के लिए ये कहना है ये कहा प्रथम कैसे प्रश्न उठा उत्तर तो उत्तर देते उत्तर देखो अक्षर राक्षस आदि की पूजा करने वाले चाहे भूत प्रेत आदि पूजा करने वाला थोड़ा भेद है एक रजुगुण प्रधान है उनमें भी तमगुण तम्गोर है तमगुण हो, ही होते हैं वो, रजुगुण प्रधान है और भूत प्रेत आदि पूजा का तमगुण प्रधान है चाहिए ये कहना चाहते हैं समाज ऐसी स्थिति है ये कहना है अशास्त्र भी तमघोरम तप्यंत ये तपो जना युक्ता कामराग बलास्त्रवेतम घोरम तप्य तपोजना काम आगे तान विद्या सुरस्थ तान विद्धि अगले श्लोक में छठे श्लोक में क्रियापद है उनको समझो आसुरान विद्धि कहा होगा और आसुरी निश्चय वाले हैं समझो ऐसा कहा हुआ है ऐसे लोगों को दो लोगों में एक ही क्रियापद है तान विद्धि आसूर्य निश्चयान ऐसा उनको ऐसा जानो यह बोलना चाहते हैं यहां क्रियापद नहीं है श्लोक में छठे श्लोक पांचवें श्लोक है छठे श्लोक में लाकर है अंदर विवाह जाके होगा और शास्त्र विहित शास्त्र के द्वारा विहित हैं विधान नहीं हुआ मनमाना ढंग से तप करते हैं लोग तो रजोगुणी होंगे तमुगुणी होंगे रजोगी के प्राधान्य है न शास्त्रवेतम अशास्त्र भीतम शास्त्र शास्त्र भीतम शास्त्र के द्वारा जो विधान हुआ हो उसको शास्त्र भीत कहा जाएगा न शास्त्रवेतम अशास्त्र भीतम शास्त्र के द्वारा विधान न हो उसको अशास्त्र भीत कहा जाता है वो और कष्ट देने वाला ऐसे तप करते हैं स्वयं को भी कष्ट देता हो अन्य को भी कष्ट देता हो प्राणियों को भी कष्ट देने वाला तब तब हो जाना ये जना तपो तप कहते जो लोग और दूसरे को कष्ट देने वाला प्राणी मात्र के कष्ट देने वाला को के कष्ट देने वाला ऐसे जो और तप है ऐसे तप को करते हैं तपते हैं शास्त्र विधान से नहीं करते शास्त्र में जाकर छोड़ करके करते हैं लोग जो रजुगुणी बहुल होंगे या तमोगुणी या रजुगुणी के प्राधान्य है और दम्बा हंकार संयुक्ता दम्भ धर्मधोजित तो मैंने ऐसा किया वैसा किया बताना और अहंकार मैंने ऐसा काम किया मैं ऐसा बड़ा हो गया यह अहंकार बड़ा हुआ शरीर उसके द्वारा संयुक्त होते हुए तब करते हैं दो लोगों तब करते हैं और क्योंकि स्वयं को कष्ट देने वाले अन्य को कष्ट देने वाला है ऐसा तब पीड़ा का कर, कष्ट देने वाला काम राग वाला अनुता काम माने इच्छा का विषय को काम कहा या। तब विषय की इच्छा से तब करते हो कोई स्वर्ग का चाह रहा कोई कुछ चाह रहा देवताओं को भगाओ हम स्वर्ग राज करें इत्यादि भावना है न काम माने विषय तब विषयों के द्वारा विषयों में जो राग है आसक्ति है उसके लिए तप कर रहे हैं वही बल है के पास स्वर्ग आदि जो विषय हैं उसमें राग है आसक्ति है वही बल के द्वारा संबंधित अनवित माने संबंधित होती हुए तप करते हैं जो स्वयं कोई कष्ट देने वाला और न कष्ट देने वाला शास्त्र भी तप नहीं हो मनमाना ढंग से तप करते हैं उनको तान बिधि आसूर्य निश्चयन बोलेगा आगे उनको ऐसा समझो आसूर्यश्चय वाले हैं कैसे निश्चय वाले ऐसा कुछ अगले स्लोक एक क्या पद है अशास्त्र तो विहितम माने जाए ना शास्त्र बेहतम अशास्त्र बेहतम नए समास है पहले शास्त्रे नहतम शास्त्र भीतम तृतीय समास कर देना शास्त्र के द्वारा जो विहित विधान हो उसको शास्त्र विहित बोला जाएगा फिर नये कर देना न शास्त्र बेहतम अशास्त्रम तृतीय कर्म है गोरम पीड़ाकर्म कहते हैं गौरव कष्ट देने वाला तप किसको प्राणी नाम आत्मनस्थ प्राणियों को कष्ट देने वाला स्वयं को भी कष्ट देने वाला तप है शास्त्र के तौर पर तो आई नहीं स्वयं मनमान अध्यक्ष कर रहा है प्राणि नाम आत्मनस्थ पीड़ाकर्म यह कहा गोरम का अर्थ प्राणियों को तो स्वयं को भी तप ऐसा जो तप है तप अंते निर्भरता इनते संपादन करते जो लोग तपन, तप इंतिकार संपादन करते हैं निर्भर तयती कहा संपादन ये तप जो तप का निर, मान निर, निर्वर्तन करते हैं मान संपादन करते हैं जिस तब कोपो निर्भर तंति कहा निर्भर तयती तप इंतिकार जो जो लोग ऐसे तप करते हैं जो तो अपने को भी कष्ट देने वाला अन्य कोई भी कष्ट देने वाला है भी इतना ही है कष्ट देने वाला तब करते हैं ये लोग और भी क्या विश्लेषण का दम्बाह अहंकार समित दम्बा धर्मध्वजित होना मैंने ऐसा किया तो ऐसा किया बोलना और अहंकार शरीराज में अहंकार लेना कि भाई ऐसा करके वाला किया दम्बाहार का समयता मैं दम्बा सा अहंकार से द्वंद्व तो समाज कर देना दम्बा अहंकार हो जाएगा काव्यांशिता का दोनों के द्वारा संबंधित है लोग दम्बार अहंकार से होते हुए शास्त्र भीत नहीं ऐसे तब करते जो कि कष्ट देने वाला है अन्य कोई भी कष्ट है, स्वयं को कष्ट देने वाला है भविष्य में अधोपतन कराने वाला ही कष्ट है समयता कहा बाहर का विषय होता और तीसरा विशेषण उनका है काम कामराग वाला अनुता काम विषय विषय को एक काम कहा है काम में अंत कामा विषय जो शब्द आदि विषय है स्वर्ग विषय हैं जो भी है उसमें आसक्ति से अन्वित है, संबंधित हैं इसे आसक्ति से घिर करके तब तक है ये चाहिए पुत्र चाहिए स्वर्ग चाहिए अमर चाहिए इसलिए तप कर जाता है ऐसे लोग इसका कामराग बलानुता में भी द्वंद्व समा से काम से राग से कामराग इतर इतर द्वंद्व है तत्क्रतम बलम ये विषय और विषय की जो आसक्ति से एक बल उनके पास है तत्कृतम बल उसके द्वारा होने वाला जो बल है कामराग बलम तेरा अनुदान उस कामराग बल से संबंधित होती है तब कहते हैं संपादन करते तब का संपादन करते हैं कहा कामराग बलैरवा अनुका अथवा कामराग बल के द्वारा अनुत है कामरूप और राग के जो बल है उसके द्वारा अनुत है ऐसे लोग आसुर अनुष्ठान विदिव आ जाके उन्हें करना श्लोक में तो आसुर माने आसुरी संपत्ति से ही उतर समझना उनको ऐसा समझो कहा है भाष्य में असाशुरतम हो गया भाष्य तो हो गया ठीक है सत्वाधि निष्ठाराम जंतुराम जब सत्वादि में निष्ठा रखने वाले जंतु बने प्राणी हैं जो जीव है मनुष्य है सत्वाधि निष्ठाराम सत्गुण में आश्रित है कोई कोई ऋजुगुण में आश्रित है आश्रित है ये लोग जंतुराम अभांतर विशेषम प्रचुरत्वाद अभांतर विशेष बहुत है इनमें इतना मात्र में और भी विशेष है इनमें प्रचुरित रूपम तरश दिए प्राणियों प्रचुरता है अभांत अन्य विषयों के द्वारा भी हुए तो केवल इतना ही नहीं तत्र इत्यादि सबसे कहा था तत्र कश्चिद सहस्त्र पूजा तत्व यदि शास्त्र मात्र से जानना हो सत्वादि निष्ठा समझना हो तो फिर देवता आदि की पूजा करने वाले तो कोई सहस्त्र का हजारों कोई ये कि निकलेगा बाकी बाहुल्य ना तो रजु निष्ठा तमिष्ठा तो बोलता से क्या सिद्ध होगा रजुगुणों को निष्ठा रखने वाले तमोगुणों में निष्ठा रखने वाले होंगे स्थिति ऐसी आ जाएगी इसलिए अनुमान भी देंगे तो कार्य जैसा जैसा आया अभी वर्तमान में ऐसा करता था, था पहले सतुगुण ही रहा मेरे कार्य अभी स्थिति में है तो पूर्व में ऐसा था रहा तो अब दिवार सुधर जाऊं ये भावना आ जाए मैं भी में निष्ठा रखने वाला हो जाऊं या त्याग रहा है रजुगुण तमगुण को त्याग रहा है शतुगुण में आश्रित तो होना है चारक को इसके लिए बोला जा रहा है बात इतनी है दूसरे मैंने अपने में घटाना है यदि हमारी निष्ठा भूतप्रियता आदि में हो पहले जीवन में हमारा रहा हम तमुगुणी रहे तमुगुण में हमारी ज्यादा निष्ठा थी उसको अब त्यागना जिस जीवन में वो सवास में आया है त्याग है, हमें सदगुण में जाना है इत्यादि उसमें निष्ठा रखना इसके लिए होता है राजसार नाम तामसार नाम जब प्राचुर्य प्रश्न संसार में जो है ना प्राणी कैसे है रजगुणी तमुगुणी अधिक है उसमें निष्ठा रखने वाले लोग ज्यादा हैं प्रश्न द्वारा आप विपति कैसे प्रश्न के द्वारा व्याख्या करते हैं कैसे कथम ये प्रश्न है राशि में कथम करके प्रश्न दिया उत्तर देते हैं श्लोक के द्वारा अशास्त्र वीतम गौरम तप केंदे तपोजहां दम्बाह समुद्रता कामराग बलाहकार यही है टीका में कहते हैं काम से विषय काम शब्द कामराग बला काम आया काम ने, इच्छा नहीं काम्यमान जो विषय होगा उसको काम कहा है। काम विषय काम यहाँ इस्लोक में काम मतलब मान काम्यमान विषय हो काम मान जो विषय होगा जिसको चाह रहा व्यक्ति तो का पुत्र आदि चाहता हो वही होता है काम दान से राहस्य राहुल विषय भोगा अभिलाषा जो जिसकी इच्छा हो रही उसके भोग की अभिलाषा नहीं उसको भोग उस विषय में प्राप्त हो जाए उसका सेवन करूं या अभिलाषा है अभिलाषा तत्कृतम उसके द्वारा तत्पयुक्त तन निमित्तम इत्यावत उसके द्वारा आया हुआ जो बल होता है काम रहा उस बल के द्वारा युक्त होते हुए कहा जो तब करते हैं वो कहा हुआ है आगे श्लोक के साथ संबंध इसका रजोनिष्ठान प्राधान प्रदेश अभी यह श्लोक में पंचम श्लोक में रजो व्यक्ति को मुख्य रूप से कहा गया था जो रजोगुण में निष्ठा रखने वाले ऐसे होते हैं शास्त्र भी तब नहीं करते और शास्त्र भी तब करेंगे जो स्वयं को भी कष्ट देने वाले हो अन्य को भी कष्ट देने वाला होगा तब और उनमें क्या विशेष है दम्बा अहंकार समुदा बोला हुआ है दम्ब धर्म ध्वजित अहंकार देहादि में अहंकार को लेकर संयुक्त है लोग और विष्व के जो आशक्ति है भोगा अभिलाषा है, है वो से तब करें भोग इच्छा से उनके के वही पल के द्वारा अन्वित होते ऐसा तब करते हैं ये आप टीका में आ गए तो रजोनिष्ठान प्राधान रसन मुख्य रूप से रजो वाले को रजो में निष्ठा है जिन लोग रजोगुण में निष्ठा है उनके यहां दिखाकर पंचम श्लोक में दिखाकर तमोनिष्ठान प्राधान रसयदी और प्रधान रूप से तमोनिष्ठा होगी तमोगुण में आश्रित होगी उनको दिखाते हैं आप कर सहनता चाहते हैं कारसायंता शरीरस्तम भूतग्रामम चेतसः आमसायवांत शरीरस्तम तां विद्यासुरनिष्यया कारसायंता शरीरस्तम भूतग्रामम चेतसः आमसायवांत शरीरस्तम तां विद्यासुरनिष्यया कारसायंता शरीरस्तम भूतग्रामम चेतसः आमसायवांत शरीरस्तम तां विद्यासुरनिष्यया शरीरस्तम भूतग्रामम कर अचेतसा सर्षयतः अचेत स अविवे की लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं अचेतसा ऐसे लोग इनके चित्त नहीं है विवेक नहीं है बुद्धिहीन है जो लोग उसको अचेतस कहा अचेता अचेत सो अचे बहुत नहीं है अचेत सरीरस्तम भूतग्रामम कर सरीर में थे जो भूत समुदाय है कौन इंद्रिय इंद्रिय समुदाय उसको कष्ट देते हुए उसको पीड़ा पहुंचाते हुए इंद्रियों को पीड़ा पहुंचा पीड़ा कष्ट देते हुए देखो गाने और से आख बंद कर दिया सूरदासड़ दिया था आज देख रहे आप विवाह का इसके आगे कान में लकड़ी घुसा के रख देते सुनना सुनना नहीं करके इंद्रियों समुदाय को कष्ट दे रहे हैं ऐसे तब जो करते हैं अचे ताशा शरीरस्तम भूतग्रामम कर ऐसा होगा जो अभिवेकी लोग, है ना, लोग, है, लोग है, हैं ना अज्ञानी लोग हैं बुद्धिहीन लोग हैं ये क्या कहते हैं शरीर में स्थित तो भूत समुदाय है कौन इंद्रिया आदिकरण जो सूक्ष्म शरीर बैठा है शरीर में थूल शरीर में बैठे हुए कौन है शरीर में स्थित है सूक्ष्म शरीर उसको कष्ट देते हुए कृष्ण तनु कर है पीड़ा करना कष्ट देना ही होता है कृष्ण धातु है सूक्ष्म करके अर्थन है दुबला पतला कर देना उनको और आहार आदि नहीं देना जो भी हो अचे तरी रस्तम भूत ग्राम कर सकते अविवे की लोग जो अज्ञानी लोग है बुद्धिहीन है नहीं जो लोग ऐसा तब करते हैं कष्ट देते हैं जो लोग शरीर में स्थिति भूत समझ सूक्ष्म शरीर है भूत ग्राम करते हैं सूक्ष्म शरीर का पूंजा है जो शरीर थूल शरीर में थी उनको कष्ट देते हुए कहते हैं और मांसा एवं अंत होते मैं शरीर के भीतर वो शरीर में थी थे पहले वाले मैं शरीर के भीतर हूं मामच मैं जो आत्मा हूं मामच मुझको भी अंत शरीर स्तम शरीर के भीतर शरीर स्तम अंत भीतर में हूं जो मैं शरीर के भीतर हूं मुझे आत्मा को भी तान बिदि आसूर निश्चय कहा उसको आसूर निश्चय वाला समझ रहा है इस बात सबको कष्ट दे रहे पहले वाले तो प्राणी को कष्ट दे रहे थे अपना भी स्वयं को कष्ट दे रहे थे शरीर से अब बात यह है अपने शरीर में रहने वाले इंद्रियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं और अंतरात्मा जो भीतर बैठा वो आत्मा हो भय हो परमेश्वर हो मुझको भी कष्ट दे रहे हैं मेरा इंद्रों को कष्ट देना दो मैं खिलाना पिलाना आहार विहार नहीं देना ठीक है जो भी हो क्या तो मुझको कष्ट देना मानी क्या है आत्मा को तो कहते हैं मेरे शासन को नहीं मानना मेरे जो शासन है उपदेश है उसको नहीं मानना वो कष्ट होता है मेरे वाणी को नहीं मानना तान वृद्धि आसूर निश्चय वो आसुर निश्चय वाला समझो ऐसा कहा हुआ है तान वृद्धि आसुर निश्चय वृद्धि आसुरी संपत्ति वाला को समझो कहा असुरों का जो निश्चय होता है वही निश्चय वाले ये लोग हैं असुरों का निश्चय होता है दूसरे की संपत्ति लूटो पीटो मारो आदि वही निश्चय है आसूर निश्चय निश्चय जिनका जिसको आसुर निश्चय क्योंकि उपभा बना रखा वही निश्चय जिनका असुरजनों का जो निश्चय होता है वही निश्चय वाली है ऐसे लोगों को समझो कहा, कहा है बासी तो में करस यंत्र मारे कृषि कुरवंत कृषि तनु करने धातु कर कर है दिवाली का धातु है कृषि तनुकरण ऐसा धातु है दिवाली कण कह कर का अर्थ कहते हैं कृषि कुरवांत बोते इनको कष्ट देते हुए अर्थ है छीण करते हुए कहते हैं भूतग्राम मैंने कर्ण समुदाय बोल दिया भूतग्रामा ने किसको कष्ट देना इंद्रिय समुदाय है ना इनको कष्ट देते हो अचेता सब अविवेक बुद्धि विवेक रहित है ऐसे लोग ये काम करते तो हैं इंद्र को भी कष्ट देते हैं मामच अंत शरीर रस्तम कहा है माम सही बात शरीर कहा मैं जो भीतर बैठा हूं शरीर के भीतर हूं ईश्वर सर्वभूत आना अभिदय तिष्ट भ्रामीण सर्वभूत आनी इंद्राजा अष्टादश अध्याय बोलेंगे ईश्वर जो है ना सबके हृदय में अपेक्षा है हृदय में ना हृदय तो था था। ता ता मन में है बुद्धि में है ऐसा करेंगे भीतर है परमात्मा मांच एवं अंतर्यताओं तो भूतग्राम माने इंद्रिय समुदाय तो कष्ट देते ही हैं किंतु मेरे को भी कष्ट दे रहे हैं मैं ईश्वर जो परमात्मा के भीतर बैठा हुआ मेरे को कष्ट देते हैं किस रूप में मेरे शासन को नहीं मानते वो भाष्यकार बोले मेरे उपदेश को नहीं मानते मेरा कष्ट होता है मैंने कहा ऐसा करना ऐसा मत करना मैं उल्टा ही करते हैं मेरी बातों को नहीं मानते इसलिए मुझे कष्ट होता है घर के जो माता पिता आदि जो बोलेंगे बच्चों को बच्चों उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको कष्ट होता है जगत के पिता है परमात्मा तो उनकी बात नहीं मानना उनकी बात क्या शास्त्र है जो शास्त्र को नहीं मानते बनवाना ढंग से चलते हैं परमात्मा को कष्ट होता है तो ये मान चरित्राम तो शरीर मैं जो शरीर के भीतर थी तो हूं उस मुझको भी कर कष्ट देते हुए तान विद्या आशुर ऐसे लोगों को आशु माना असुर का निश्चय वाले समझो असुर का जो निश्चय होता है निश्चय वाले मैं ये समझो कहा हुआ है मास्म कहा तत्व कर समझ कृषि कुरबंध है शरीर अस्तम भूतक रामों ने कर्ण समुदाय जो इंद्र समुदाय जितने भी है ना उनको कष्ट देते हुए यही है अच्छा ये तो समय अभिवेक है न जो अभिवेकी लोग हैं बुद्धिहीन है मामचाई बात सही था, था। मामच बुझको भी कष्ट देना या परमात्मा बोल रहे भीतर हृदय भी, भी रहने वाले हैं बुद्धि साक्षीभतम रहते हैं उसने किया हुआ कर्म जो व्यक्ति जो कष्ट देना ना उसके कर्म उसके बुद्धि के साक्षी रूप से उसके कर्म के साक्षी उसके बुद्धि के साक्षी रूप से बुद्धि क्या क्या सोच रही है क्या कर रही है जानता हूं मैं साक्षी रूप में वो क्या कौन कौन कर्म कर रहा है उसको तो नहीं जान उसी का कर्म उसके बुद्धि के साक्षी स्वरूप जो मैं हूं मुझको भी कष्ट देते हुए कहते हैं अंत शरीर अस्तम शरीर के जो गई हूं कर सो भी कष्ट देते हुए ऐसे लोग क्या कष्ट वहां इंद्रियों को तो चलो उनको रोकेगा कष्ट होगा किंतु आत्मा को क्या कष्ट हो कहते हैं मद अनुशासन अनुशासन और करण में पदकर्षण मेरे को कष्ट देना मेरे अनुशासन को नहीं करना अनुशासन उपदेश मेरे उपदेश को नहीं मानना यही मुझे कष्ट देते हैं शास्त्र है भगवान का उपदेश क्या है शासन है शास्त्र है उसको ना मानना न वाले लोगों से भगवान दुखी होते हैं यही है मतकर्षण मन यही है तान आसुर निश्चयान उनको असुरों अशु, के निश्चय वाला समझो कहा आसुर निश्चय में आसुरो निश्चय ऐसा असुर संबंधी निश्चय है जिसकी असुर के धन असुर मानी लुट्टा पिट्ता आदि जो होता है असुरों के संपत्ति होती है वही आसुर वाले हैं मानी वही धन वाले हैं ये भी ऐसे कहते हैं आसुर निश्चय बिद्धि कहा तान परिहार्थम विद्धि उनको त्यागने के लिए जानो किसके लिए ग्राह्य नहीं है ग्रहण के लिए नहीं है दोनों को त्यागना है सतगुण लेना है जो देवता आदि को पूजा करते हैं उनके शमशन करना है जो त्यागने के लिए परिहा दोनों अशास्त्र एकदम घरों में पंचम स्वरूप कहा और छठे स्वरूप कहा ये दो त्यागने के लिए है यदि हमारे में दुर्गुण हो तो उसको त्याग इसके लिए इसको जानना चाहिए मैं कथम शरीराधि साक्षर ईश्वरम प्रति कृषि कृषि प्राणम प्रकल्पते तथा तो कैसे तो महाराज इंद्रियों को तो कष्ट देना हो सकता है आज के बाद नहीं देखोग आग फोड़ देना कान में लकड़ी लगा देना इत्यादि हथे एक आश्रय लेके करना कष्ट देना होता है तो आत्मा को कष्ट कैसे दे सके क्या आप चाहिए बात शरीर सब तो कैसे बोलती है मैं शरीर के भीतर मुझको भी कष्ट देते हुए कैसे बोला प्रश्न है कैसे ये शरीरादि साक्षर शरीर आदि सबके साक्षी हो परमात्मा सबके साक्षी उसके कर्म उसके बुद्धि सबके साक्षी परमात्मा है तो शरीरारी साक्षर ईश्वरम जो ईश्वर है प्रति ईश्वर के प्रति कृषि कर्म कथम तो कष्ट देना कैसे प्राणी नाम पर कल्प तो प्राणियों के लिए ऐसी कल्पना क्यों की जाती है ईश्वर को भी देता है करके कैसे वो तो उसके बैठा हुआ है भीतर ही है क्या कष्ट देगा वो तो बुद्धि के कार्य के सबके साक्षी बन के बैठे थूल शरीर सूक्ष्म शरीर सबके साक्षी होकर बैठा हुआ भीतर तो फिर वहां कैसे कहा गया कष्ट शब्द तो तो कैसे घटेगा प्रश्न कहा मत और अनुशासन और करण देव मत कर सभी कहा मेरे शासन मैंने उपदेश को न करना ही न मानना ही मेरे को कष्ट देना होता है तो मेरा उपदेश नहीं मानता बुद्ध कष्ट होता है कैसे घरों के दुख वृद्ध लोग होते हैं ऐसा करो ऐसा करो बोलते तो नहीं मानता तो कष्ट होता है जगत गुता है तेसा विपर्यास जिससे बताऊ विपरीत बुद्धि वाले हैं लोग इससे जिससे बताओ परिज्ञानम पुत्र पुत्र इनको जानकारी लेना कहां उपयोगी होगा विपरीत बुद्धि वाले हैं बस असुर असुर के जिससे लिए बैठे हुए लोग विपरीत बुद्धि वाले हैं उनका यहां पर ज्ञान प्राप्त करना तान विद्धि कहा जानो बोला उनको जानो कूत्रा उपयोग चाहते कहां उपयोग होगा उसका इसको जानने से क्या लाभ होगा यह प्रश्न उठता है तथा का परिहरणार्थ उसे त्यागने के लिए ये व्यक्ति दुष्ट है समझा तक त्याग जाएगा त्यागने के लिए भी जानना पड़ेगा यह सर्प है समझेगा तो फिर सामने नहीं जाएगा दूर हो जाएगा उनको त्यागने के लिए ग्रहण के लिए नहीं है ये दोनों श्लोकों को कह कहा कह गया अभी ग्रहण के लिए त्याग के लिए इनका स्वरूप समझ करके त्यागना है तो आगे कहते देखो और भी चार बातों से जाना जाता है आहार के द्वारा यज्ञ के द्वारा तप के द्वारा दान के द्वारा भी समझा जाता है ये व्यक्ति सतुगुणी है रजगुणी है तब गुणी है दे, किसको दे रहा है दान देखना होगा आहार कौन सा आहार कर रहा हो व्यक्ति कैसा यज्ञ कर रहा है व्यक्ति कैसा तप कर रहा है ये चार साधनों के द्वारा भी वो व्यक्ति ऐसा है समझा जाता है आज वर्तमान में जो कर्म करता हुआ आहार विहार राज्य के द्वारा भी वो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा वाला है राजस््रद्धा रा, वाला ताम श्रद्धा जाना जाता है यही कहना चाहते हैं ये भी एक उसको जानने की तरीका है ये व्यक्ति सात्विक है राजस है तामस है उसका कार्य भोजन कैसा करता है वो सात्विक आहार करता है राजस करता है तामस आहार करता है यज्ञ कैसा करता है वहां भी सात्विक आदिभेद है और तप कैसा करता है सात्विक आदि भेद है दान कैसा देता है यहां भी सात्विक आदिभेद है तो इन भेदों के द्वारा समझा जाता है यह व्यक्ति अमुक श्रद्धा वाला है यह सात्विक है राजस है तामस है शत्रुगुण में निष्ठा रखने वाला है तमुगुण भी आदि आदि समझा जाता है एक कहना आगे एक उत्तर श्लोक पूर्वार्ध तात्पर्य आगे का श्लोक जो होगा नुकस पूर्वाध बताएंगे पहले आगे श्लोक आ रहा है आहार आहार य तप दान ये चार बातें आ रहे हैं आहारस्तो यज्ञस्तपस्था दानम ते भेद में मो आ सर्व त्रिविधो प्रिय तेम भेद शुणो अने आहारस्त अभी तो माने किंतु आहार अभी आहार अभी आहार भी तू माने किंतु जो आहार होते हैं आह्रीय आहार जो आहरण किया जाता है माने ग्रास लिया जाता है उसके द्वारा भी जान जाता है, है। प्रिय का सभी का आहार कोई भी होगा तीन प्रकार में कोई एक प्रकार के आहार होगा कोई सात्विक आहार वाला होगा कोई राजस्व वाला होगा कोई तामस वाला होगा तीन प्रकार के आहार प्रिय होता है किसको सात्विक किसको को किसको कि तामस उस उसको देखते हुए यह व्यक्ति सात्विक है राजस है तामस है वहां निष्ठा रखने वाला समझा जाता है आहार को देखते हुए कहा जाते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार आहार का तीन प्रकार होता है यज्ञ तपस तथा दान यज्ञ भी वही तीन प्रकार के के देखकर के पता लगता है किसका याग कर रहा है किस तरह याग कर रहा है और तप भी तीन प्रकार के तप कहेंगे आगे दिखाएंगे स्वरूप सात्विक राजस्तामस और दान भी तीन प्रकार का दान कर रहे आगे उनका भेद विशेषता अब सुनो मेरे से सुनो भगवान कहते हैं मैं चार बातों को बताऊंगा आय यज्ञ तप दान इनके द्वारा भी समझा जाता ये व्यक्ति सात्विक आदि में निष्ठा वाला है सात्विक राजस है एक हुआ है इसके अवतार में बहुत है है छुटा हुआ है अवतार है आहारंत रस्य स्निग्धादि वर्ग त्रय रूपेण भिन्न आना हो गए तीन प्रकार के आहार है आयु सप्त बलारोग्य सुख प्रीतिर्वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिर आहार सात्विका क्रिया आगे आगे रसयुक्त हो और स्निग्ध हो घी आदि पड़ा हुआ हो स्थगित पदार्थ होता है हो, हो। मैं वहां बताएंगे ये तीन भाग होगा आहार भी तीन प्रकार के होगा और अति उष्ण लबड़ उष्ण रजुगुणी आहार होगा आगे इत्यादि होगा याताया था रसम आज तमगुणी आहार होगा इत्यादि चर्चा करेंगे कौन आहार अच्छा लग रहा है इसको वो देखते हुए पता लगता है सातु के राजा से तामस है ये कहा है आहारंत जो, जो आहार है ना रस्य स्नेधादि वर्ग पहले सात्विक आहार में रश्य रस्या स्नेधा थिरा हृदय इत्यादि कहा हुआ है ये तीन वर्ग तीन समुदाय के द्वारा दिखाएंगे आहार यहाँ सत्युगुण आहार रजगुण आहार तमोग आहार उसके द्वारा भी व्यक्ति का पहचान होता है किस आहार को पसंद कर रहा होना है यथाक्रम हम क्रम से बताएंगे पहले आहार उसी यज्ञ उसके तप उसी दान ये चारों बातों को कहेंगे सात्विक राज तामस पुरुष प्रियव दर्शन होगा सात्विक क्रम से सात्विक आहार राजस आहार तामस आहार कैसे प्रिय वो किस किस होगा सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियव दर्शन होगा सात्विक पुरुष को सात्विक आहार इष्ट होगा प्रिय होगा राजस पुरुष को राजसी आहार प्रिय होगा तामस पुरुष को तामसी आहार प्रिय होगा जैसे क्रम आता है इसी प्रकार या किया जाता है तर्क दिखाया जाता है कहा रस्य स्निग्धादिशो आहार विशेष सो आहार विशेष है ना तीन प्रकार आहारा बोले आहारा के आहार विशेष जो रसिया स्निग्धादि सात्विक प्रिय होगा बोलेंगे आगे रसिया स्निधातिराहृद्य आहार सात्विक प्रिय कहेंगे आगे आत्मन प्रीति अतिरिक्त अतिशय प्रीति है उसमें किसी सात्विक आहार में प्रीति है किसी को राजस्व में है हेतु होगा उसके प्रियत्व रूपी हेतु है कहां प्रिय मानता है उसको प्रिय कब होगा सामूहिक में नहीं हो पाएगा प्रिय किस जो पहले जैसा में ले लाना पड़ेगा अपने आप जो भोजन बनाता हो तो पता लगता है जैसे आत्तीयेगी राज के काम है सामूहिक में कैसे पता लगेगा वहां तो मजबूरी में भी लेना पड़ेगा तो राजसी ही हो होगा कैसे आत्तीय भोजन बना अच्छा तो नहीं लगेगा क्यों तो लेना पड़ेगा ना तो अकेले में जब भोजन बनाता हो वहां देखा जाए तो पता लग जाएगा कौन सा भोजन बनाता है कैसा बनाता है ठीक है तो यथाक्रम सात्विक राजताम से पुरुष प्रियदम तो यह क्रिय थे रस्य निगदादिशु आहार विशेषेशु रस्य निदादि जो विशेष हैं तत्त विशेष पट्टो अम्ब लबड़ा इत्यादि है याताया अमलगत रसमादि है तीन प्रकार के आह की चर्चा होगी इन विशेष आहारों में आत्मनक प्रीति आदि केवल इंग्यान अपने को जो प्रिय लगता है अतिशय प्रिय जिसमें लग रहा हो व्यक्ति उसके द्वारा जाना जाता है सात्विका तुम राज तुम तामस्तम उसको लेकर के व्यक्ति सात्विक है राजस है तामस है जाना जाता है किसमें रिश्ता रख रहा व्यक्ति जाना जाता है तामस तब तबुद्वा यह जानकर के तीनों को समझ करके तीनों प्रकार, प्रकार के आहार को समझने के पश्चात उसको सात्विक राजस तामस समझकर रजस्तमोलि आहरा परिवार या किसके लिए आहार का गिनती कर रहे हैं आहार और तमोगुणी आहार को त्यागने के लिए किसके लिए यदि आज तक हम कर रहे हैं तो आज छोड़ दें वो आहार ना करें परिवर्तनार्थ हम त्याग के लिए कथा है या उसमें सत्वलिंगारा जो सत्व मैंने आयु सत्व बलारोग्य आदि है वो सत्व उसके हेतु होते हैं वह आहार जो होते हैं तो उपादान्थ उसको ग्रहण के लिए यहां ग्रहण करना है गिनना है तथा उसी प्रकार यज्ञादि नाम एक भी यज्ञ आदि भी तीन तीन तो प्रकार के होते हैं एक तीन प्रकार के तब तीन प्रकार के दान तीन प्रकार के कहा तो नहिं। हुआ यही है सत्वाधि गुण भेद में जैसे सत्वाधिगुण विशेष के द्वारा जैसे सत्गुण से युक्त व्यक्ति होगा तो सात्व के करेगा सात्व क्या करेगा रजुगुणी व्यक्ति होगा तो राजस्य क्या करेगा तमुगुणी होगा तो ताम से क्या करेगा तो उनज्ञों के द्वारा सात्विक राजस्य तामसे जाना जाता है ये कहा त्रिवेदत्व यज्ञ आदि भी तीन तीन प्रकार है यज्ञ तपधाम तो प्रतिभागम यह मान इसमें राजतामस बुद्धवा जो राजसिक तपादि है आदि है तामस है उनको त्याग करके बुद्धवा प्रथम रूप नाम परिचयित कैसे त्याग देश यही भगवान का कहना यही है किस प्रकार त्याग दे किसी प्रकार उसको त्यागे क्योंकि तो जब तक तो पहचान नहीं देंगे तब तक तो त्याग नहीं पाएगा सात्विक एवं अवतिष्ठ अनुष्ठ का सात्व को भी अनुष्ठान करे इतम अर्थम आहरादि के कथन करना इसीलिए इसके लिए, लिए? तो आहार एक या तप दान का कथन तीन प्रकार करने मतलब राजस्थान आहार आदि को किस प्रकार त्याग दे और सात्विक को ग्रहण करे एक तात्पर्य कहा टीका में कहा रस्यादि वर्ग जो समुदाय है वर्गवन समुदाय होता है आहार में आयु सत्तु बल आरोग्य सुख प्रतिपना रसिया कई बिल करके ए, एक आहार बताया समुदाय है वहां इसी प्रकार कट्टोम ललवा त्यूष्टा तीक्षण वो भी समुदाय कई चीज है वहां भी ऐसा है सो, उसमें भी कई चीज मिले हुए हैं समुदाय है तीन का वर्ग है, है समुदाय है यही कहते हैं रसिया वर्ग से एक रसियादि वर्ग है कट्टू आदि वर्ग है एक यातायाम आदि वर्ग है रस्यादि वर्ग से सात्विक पुरुष प्रियत्व रस्यादि जो समुदाय होगा पहला वाला श्लोक जो बताएंगे आयुषत्व बलारू की आदि से बताएंगे वो सात्विक पुरुष को प्रिय लगने वाला आहार होगा कटवादि वर्ग से जो कट कर्ट्वा, कटमलाते उसको अतिषण सुविधाहीन आदि आएगा राजस्व प्रियतम हृदयुणी व्यक्ति के लिए प्रिय होगा आहार या पमगुण व्यक्ति की जो प्रिय होता है या है तो संूति पर उच्छिष्ट अभी प्रियम बोलने वाले हैं तामस प्रियम तो। दर्शन पुत्र ये एक एक यह कथन करना दिखाना कहाँ उपयुक्त होगा ये प्रश्न बोलते हैं भाष्य में कहा रस्य इत्यादि कहा था ना रस्य नेतादिष् आहार विशेषु आत्मर प्रति अतिरिक्न लिघेना जो तो रहस्य से दिया अरे इत्यादि कराए जाने वाले आहार हैं अतिशय प्रेम के द्वारा अतिशय प्रेम कहां है उसकी मजबूरी में लेना पड़ेगा अलग बात है एक लेना पड़ेगा सात्यु का तम राज बुद्धवा ऐसे जान करके दो को त्यागना है जो तो रजोगुण आहार हो तमगुणी आहार है हमारे ऐसा आहार हो उसको त्यागना है जो तो सातु आहार ना हो तो उसको करना है इसके लिए चलिए तो उपयोगी यही होगा ये कहा श्लोक श्लोकोक्त उत्तरार्धम आहार श्लोकों का उत्तरार्थ के तात्पर्य बता दे श्लोक है आए तो पहले हो गया श्लोक का उत्तरार्थ हो गया है में कहते हैं तथा इत्यादि कहना है भाष्य है आहारस्तोपी सर्वस्व भोक्तुस्तविधो बहुत भक्ता के जो आहार होते हैं ना आहार लेने वाला व्यक्ति भोक्ता तीन प्रकार के आहार होते हैं सात्विक आहार राजस आहार कामस आहारस्तु तू मानी किंतु आहार पहले तो गुण में निष्ठा रखने से शतुगुणी रजुगुणितमुण तो कहा हुआ था देवतादि की पूजा के द्वारा जाना गया था अब आहार से भी जाना जाता है ये भक्ति कैसा है आहारस्तु आहार किंतु आहार अभी आहार भी सर्वस्य सभी प्राणी का मनुष्यों का भोक्तु जो भक्ता है ना प्राणी आहार लेने वाले चित्य होते हैं भोक्ता त्रिविदो भगती प्रिय तीन प्रकार के आहार प्रिय होता है किसी को सात्विक आहार किसी को राजस आहार किसी को तामस प्रिय मानी आहार तथा तथा यज्ञ दान यज्ञ भी तीन प्रकार का होगा सात्विक राजस तामस उसके द्वारा व्यक्ति को पहचाना जय सात्विक तो है राजस है तामस है तब माने तप पह तप करा सात्विक तप है देव, देवता आदि का पूजा कर गुरु आदि के सम्मान दे रहा हो वह धात्विक तप माना जाता है इत्यादि देवती जी गुरु प्राज्ञा पूजन सर्व इत्यादि तप के बारे में कहेंगे तथा दानम दान भी तीन प्रकार का माना जाता है दातव्य भी तेज दानम दे तीन प्रकार आदि तेषा आहारादिनाम जो आहार यज्ञ तप और दान ये चार बातें बतानी है आहारादिम भेदम मानी विशेषम एवं भक्षमाणम श्रृणो ये जो आगे कहे जाने वाले हैं आहारस्त विषर्ग से त्रिवृत प्रिया प्रिय यज्ञ यज्ञस्तप तथा दानम तेसाम श्रुणु भिदें। कहा हुआ है आगे कहना है आहार तीन प्रकार के कैसे हमारे अष्टम श्लोक के आगे ये बताना है तो उनको सुनो कहा ये कहना है तीर्म है ना आहार त्रैविद्यवधता है आहार तीन प्रकार का उसमें एक भी इन प्रकार का तब भी तीन प्रकार का दान भी तीन प्रकार क्योंकि विशेषता मेरे से सुनो, अब आगे मैं कहूंगा अष्टम सुरूक से ही बोल रहा है ठीक है कथम तेसाम प्रत्येकम त्रैपित चारों का एक एक में तीन तीन प्रकार कैसे होगा आहार यज्ञ तप दान ये चारों का तीन प्रकार कैसे होगा प्रश्न आया तो तेसाम इत्यादि कहां आदि से लेना है दान तप इनका वेदम एम एम भक्मान सज आगे मैं बताऊंगा कहा सुनो ये कहा हुआ है ठीक है हाँ सात्विक प्रीति विषय में आहार विशेष हम उदाहरण दिखाते हैं सात्विक में इष्ट है जिसको सात्विक आहार पर इष्ट है सात्विक प्रेम के विषय विषय का जो आहार है विषय का जो आहार होता है उस विशेष को दिखाते हैं जिस आहार पर सात्विक प्रेम है उसके बिना अच्छा नहीं लगता जिसको वो विषय को दिखाते हैं सात्विक आहार को दिखाते हैं यह कहना है आयु इत्यादि श्लोक है आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रतिर्वर्धना स्थित आहारा सात्विक आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रतिर्विवर्धना आखिर त्यात्व प्रया एक प्रत्यय के साथ में विवर विवर्धना पद को लगाना आयु को बढ़ाने वाला आयु विवर्धना आहारा आहार है आयु को बढ़ाने वाला आयु आहार और सत्व अंतकरण को भी पुष्टि करने वाला आहार और बल शारीरिक बल मनोबल देने वाला आहार आरोग्य रोग रहित होने वाला आहार सुख को बढ़ाने वाला आहार आरोग्य को बढ़ाने वाला सुख को बढ़ाने विवर्धनापन सबके साथ है बढ़ाने वाला विवरित शिला कहना है प्रीति प्रेम दिलाने वाला आहार सब को बढ़ाने वाला जो आहार होता है रस्या रसिला रस युक्त हो रस हो स्वादयुक्त हो स्वाद रसम स्वाद ये सड़ रस होते हैं युक्त हो स्निग्धा कोमल हो कठोर हो, कोमल हो स्थिरा खीर हो लंबे समय तक रहने वाले हो हृदय हृदय को माना अंतकरण को सुख देने वाला हो आहार सात्विक स्प्रिया ऐसे आहार सात्विकों का प्रिय होता है जो सदुगुण युक्त व्यक्ति होते हैं उनको ऐसे आहार प्रिय होता है विशेषण आहार आयु बढ़ाने वाला हो अंतकरण को भी वृद्धि करने वाला हो बुद्धि बढ़ाने वाला हो और बल शारीरिक आदि बल देने वाला है आरोग्य देने वाला प्रदान करने वाला हो सुख बढ़ाने वाला हो प्रेम बढ़ाने वाला हो ऐसे रहस्य युक्त हो स्निग्ध हो कोमल हो धीर हो लंबे समय तक रह जाता हो हृदय बने हृदय बने बुद्धि को प्रेम अच्छा लगे सुख दे ऐसे हर सात्विक लोगों का प्रिय होता है ऐसे हार करता हो तो एक व्यक्ति सात्विक है समझदार आयुष सत्वम च बलम च आरोग्यम च सुखम च प्रीति तासाम विवर्धना यह सब द्वंद समास करके सबको बढ़ाने वाला एक साथ में ष्टी समास द्वंद गर्भ ष्टी है जहाँ उनको बढ़ाने वाला आयु है सत्व है बल है आरोग्य है सुख है प्रीति है यह सबको मिलाकर हो गया था आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति प्रीति ऐसा बना था तसाम विवर्धना जी ताशाम उनको बढ़ाने वाला आयु सत्व वाला आरोग्य सुख प्रति सम्ठी समास करने पर यह हो जाता है तेज रसिया आयु आदि को बढ़ाने वाला भी क्यों रस युक्त भी हो रसिया जो आयु सुख सत्व वाला आरोग्य आदि का उसमें कैसे हो रस युक्त भी हो स्वादिष्ट हो रस मान स्वाद यानी पानी पानी से रस नहीं होता स्वाद होता है रस का स्वाद जो सड़ रस में आ जाते हैं तेज़ा रस्या रसोपेता कहते हैं स्वाद से युक्त भी हो स्वादिष्ट हो स्निग्धा कोमल हो स्नेहवंधीरा सीर का था नहा कहते हैं लंबे समय तक रहने वाले आहार हो जब गिरतादि होंगे ना उसे पढ़ा हुआ तो लंबे समय तक टिकता है था वो देहे शरीर में लंबे समय तक रहने वाला हो आहार ऐसा होना चाहिए हृदय मन हृदय प्रिया मैंने हृदय को प्रिय मैने मन को प्रसन्नता हो जिस आहार को देखकर प्रिय हो सात्विक प्रिय आहारा सात्विक प्रिया ऐसे आहार सात्विक गुणों से युक्त व्यक्तियों को प्रिय होगा सात्विक इष्टा का प्रिया माना सात्विका से सात्विक व्यक्तित्व इष्ठा होगा यह कहा ठीक है मैंने कहा आयुर्माने योग जीवन में जीवन होगा सात्विक आहार करने से जीवन उज्जवल होगा कृति युक्त होगा उज्ज्वल जीवन युग माने उज्ज्वल होता चित्त सत्व चित्त धैर्य सत्व बने की स्थिरता जिसमें हो चित्त धैर्य वीरियम सामर्थ्य हो शारीरिक सामर्थ्य हो चित्त की स्थिरता हो चंचलता बिट जाए जिस आहार से अथवा शारीरिक बल भी होता है धैर्य इसका था, हो सत्व का था। बलम कार्य करने सामर्थ्य बल मानी क्या है आयुषत तो बल है ना बल मानी शरीर इंद्रियों में सामर्थ्य देखने की शक्ति सुनने की शक्ति चलने फिरने की शक्ति शरीर में भी हो इंद्रियों में भी हो उसको बल कहा गया आरोग्य में निरोगता आयुष बल आरोग्यम आरोग्य का निरोगता जिससे आर से निरोग होगा व्यक्ति रोग रहित होगा सुखम मान अंतर्खला भीतर में प्रसन्नता सुख का अर्थम अंतर्ग सुख माने प्रसन्नता है प्रीति मन परेश नाम ना दर्शनार्थ परमो हर्ष प्रीतिमाने अन्य में जो उत्कर्ष प्राप्त देख करके हर्ष परम हर्ष हो जाता है उसको ऐसे ऐसे भोजन से ऐसा अन्य को उत्कर्ष में हर्ष होगा और राजस भोजन ताम्र भोजन करने वाले को अन्य को उत्कर्ष देख करके दुख होगा इनको हर्ष होता है सात्विक हर वालों को अन्य के जो विशेषता देख कर कहा प्रीतिमा ने परेशान में भी संपन्न हो गए दूसरे लोग सम्पन्न होने पर दर्शनाथों को देखने से परमो परमोहर्ष परम हर्ष होगा सात्विक हार वालों को तो आसाम विवर्धना सबको बढ़ाने वाला आयुषत्व वाला आरोग्य प्रति सुख सुख सुख प्रीति विवर्धना यहां तक अर्थ हो गया विवर्धना विवर्धन थी वित्पत्ति विवर्धं विवर्धना बढ़ाने वाले हैं इसलिए उनको विवर्धना कहा हुआ है रसोपेता है ना रसिया का अर्थ रस्य युक्त रसोई रसोई तब्या रसयुक्त हो स्वादयुक्त हो स्वादिष्ट भोजन हो सरस है स्वादयुक्त हो देह चिरकार था का अर्थ कर दिया देहा पर लंबे समय तक रहने वाले हो कहा चिरतरम शरीर उपकार है तो लंबे समय तक शरीर का उपकार होते हैं ऐसे हार नुकसान नहीं पहुंचाते लंबे दीर्घ काल तक शरीर को उपकार करने वाले होते हैं ऐसे जो आज सात्विक लोग भोजन करते इसके एक विशेष यही है आयु आदि को बढ़ाने वाला हो और रसयुक्त हो स्निग्ध हो ठीर हो वृद्ध हो एक सात्विक लोग का प्रिय आहार होता है कहा समय हो गया है या रखते हैं फिर करें Oh